अंधेना अंधेन अदर्शनात्मक अज्ञात तमसा व्रता आच्यिथवरा त्यक्तम देहम्छति यहाँ यहां श्रुता नावरा तमसा व्रता अज्ञान तमसा व्रता अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ अंधेन आदर्श आत्म के न का दर्शन पूर्वक अज्ञान के द्वारा ढकाव होकर स्थावरा स्थावर पर्यत जो जो शरीर जिसको जिसको प्राप्त है उनको प्रीत मन त्यक्त प्रत के अभिग्छति है ना मंत्र में ते स्थावरा शरीरा जो जो प्राप्त है तम तम शरीर प्रीतवा अर्थात देहम अभी गति इस देह को प्राप्त कर जाते हैं जैसा कर्म जैसा श्रोत जैसा कर्म जैसा श्रुद्ध भी कर चुके थे हम लोग है ना यथा यथाग्रव मतलब क्या याद प्रसिद्ध वही वा देवतारी कर्म ज्ञानम अनुष्ठित देवतारी की उपासना जैसा वित तो देवता उपासना हो चाहे निश्चित देवता उपासना हो और इसी प्रकार जैसा कर्म जैसा विहित कर्म किया हो चाहे निश्चित कर्म किया हो तद योनि को प्राप्त करता या में हम लोग कर चुके थे कौन ऐसे होते हैं ये केच जो कोई भी आत्मघाती है आत्मान घृंती थी आत्मानपत्ति है समाज आत्मान घंति आत्मान के वे कौन है जनाहा का दिया ये क्या बनो जनाहा जनाहा बने ये अविद्व जो अविद्वान लोग है प्रश्न उठता है कथन त्यान नित्यम हिंसन नित्य में अर्थ कहाँ से निकाला आपने की आत्म नियो भी दृश्य थे तो आश्चिल्य पिप हुआ है आत्मा हंसब जो बना है आत्मा हंसब में पिप्रोत हुआ में नहीं इसलिए नित्यम नित्य करना वही है स्वभाव जिसका निरंतर तरह से रहने वाला भाष्यकार जो शब्द पर तीन तत्कारी टिप्पणे आत्मनिरा अन्यो दृश्यूण्रेष्व जो में नहीं होता है वहां क्या होता है, का किन होता है? जब ब्राह्मण पद में हो ब्रह्म में क्या होता है अताक्षल तो प्राप्ति रस्य कृपा इस नियम के आधार पर तो क्या कृपा प्राप्ति नहीं थी ताक्षल्यार्थ तत्व और ताक्षल्यार्थक ले लोगी तो समस्या नहीं रहेगी आपको तछल तत्म साधु कार्य शुभ सूत्र ही विद्यमान है, है कि के कि में ही प्रति हुआ करता है। इसे में क्यों करने कोई दोष नहीं है यह बात मानते हुए भाष्यकार ने नित्यम कर दिया आत्मा को नित्य हिंसा कौन कर रहा है पहला प्रश्न एकता नित्य आत्मा की हिंसा कैसे हो सकती है आत्मा का विशेषण आत्मा ना नित्यम नित्य जो आत्मा उसकी हिंसा कौन कर सकता है दूसरा, आत्मा का निरंतर हिंसा कौन कर सकता है ये हो गया आत्मा का नित्य निरंतर हिंसा कौन कर सकता है डेली कौन अपने आत्मा का मर्डर करता है प्रश्न हुआ कैसे कर सकता है कोई कहा अविद्यादोष विद्यमानी व हिंसा हिंसा के समान हिंसा है ये क्यों अविद्या दोष के वजह से जो विद्यमान है नित्य निरंतर ऐसी आत्मा को तिरस्कार कर देता है वो तिरस्कार करना ही हिंसा भाषण बोल रहा हूं विद्यमान से आत्मना Insulti, ये समझना है दोषन बना और उसे कारी, काम क्रोध आदि दोष के वजह से विद्यमान आत्मा का तिरस्कार कर दिया इस पर में विद्यमान अविद्या, यही अविद्या की है क्या विद्यमान जो भाव जो कि विद्यमान को अविद्यमान के समान संपादन कर दिखा देना यही अविद्या की महिमा है जो नहीं है उसको है करके दिखाएगा और जो है उसको नहीं है करके दिखा देगा यही अविद्या की महिमा है ध्वनि इस वाक्य से बाषिकार ये अर्थ ध्वनित हो रहा है विद्यमान से आप यदि फलम अजरा संवेदन लक्षण तद हत्यव तीरो व्याख्या कर रहे है विद्यमान आत्मा का जो है। क्या कार्य? है का? स्वरूप का क्या है? है उसका अजर अमृतवादी संवेदन लक्षण अजरत अमृत्वादी रूपा ज्ञानात्मक कार्य है ज्ञानात्मक फल है आत्मा का तद जब आपने उसको कहा ये जरायुक्त है ये मरणशील है इसका मतलब क्या उसके स्वरूप का हनन के समान हो गया तदहत इव इसलिए तिरुभतम भवति। उसका असली स्वर जामरत्वादी वो तिरभूत हो गया प्राकृत अविद्वांस जनाहा आत्मनः उच्चंत जो प्राकृत लोग हैं, अविद्वान लोग हैं, उन लोगों को ही आत्मन शब्सक आ जाता है ते नहीं आत्महनन दोषी न, न संसर और आत्महनन रूपी दोषी कारण से बार बार जन्म के चक्र में संसार को प्राप्त करते बाकी सभी हत्याओं का प्रायश्चित है और आत्महनन का कोई प्रायश्चित नहीं है अर्थात अपने आत्मा का नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को तिरस्कार करके विस्मृत करके अपने आप को बुद्ध मृत आदि स्वभाव वाला जो मानना ये इसका कोई प्राश्चित नहीं है बाकी ब्राह्मण हत्या कर दो उसका प्राश्चित है किसी का भी हत्या कर दो प्राश्चित है गो हत्या करोगे तो प्राश्चित है हत्या करेंगे तो प्राश्चित है शास्त्र में बाकी सकल हत्याओं का प्राश्चित विधान किया है लेकिन अपने आप तो के हनन करने वाले का को कोई प्राश्चित विधान यही कर रहे हैं इसे इसका फल क्या है प्राय तो नहीं कहते थे, थे एक ही फल है बार बार जन्मरण करने का कोई में थोड़ा उधर आत्म तत्व इत्याह क्योंकि आत्मा न कहने से लौकिक आत्महत्या कर आत्महत्या कर लिया फांसी लगा लिया पंखे में टंग गया जहर खा गया है गंगा जी में कूद गया ये सब आत्महत्या कर लिया ऐसा दुनिया में प्रसिद्धि है उसको संस्कृत में कहते भेदी अपने पेट को फाड़ने वाला अपने पेट को फाड़ दिया मर गया वो नहीं लेना है आत्महाना सबसे उधर भेदी अर्थ नहीं लेना उधर भेद ना सीखा है देखो टिप्पण है असह्यम दुख विशेषम प्राप्त प्राण त्यागार्थम उधरम स्वीय भिरती स उदर भेदी तस्मिन उदर भेद असह्य दुख विशेष आ गया तो क्या करेगा आदमी इच्छा प्राणत्या करीकारी श्रम को अपने पेट को फाड़ फोड़ के मर गया पहले जमाने में ऐसे था पंखाओं का तो था नहीं कैसे तंग जाता हो तो पेट फाड़ लेता था आजकल तो पंखा है जहर मिल जाता है सुविधा पूर्वक कहीं भी खरीद लो हैं घर घर में अनेक प्रकार से जहर तो रहता ही है अनेक दवाइयां जहरीले फिनाइल वगैरह भी मर जाता उसे भी है उसे तो अनेक प्रकार से मरने वाले हैं लोग तीसरे गोवाह विदार दिया उधर भेदी तस्मिन अवैध मार्ग ने प्राणास्तिया अवैध मार्ग के द्वारा प्राणों को त्यागने वाले को उधर भी कहा है एक सिंगल नाम दे दिया नाम दे दिया, जो कोई भी अभिधि पूर्वक प्राण त्यागता है उसको उधर सबसे रूढ़ उदरभे स्वयं अवैध मार्गेण आत्मघाती आत्मान स्वयं यो अग्नि उदका अवैध मार्गे न आत्मघाती से उच्चत है उसको आत्मघाती जो अवैध मार्ग से चलते हुए अपने शरीर को अग्नि में सीधे डाल दिया जल में कूद गया इत्यादि रूपेण आपके नष्ट कर देता है उसको आत्मघाती करके शास्त्र में कहा गया लेकिन वार्ता नहीं लेना उस प्रसंग के अनुसार जो है अध्यात्म के अधिकार में उसका प्रसंग नहीं है ंद गिरी का में, में अध्यात्माधिकारे प्रसंगा प्रसंग ऐसा मानने का ना ऐसा मानते हुए आत्मा का निजस्वरूप का त्रिस्कार करना ही आत्मंत्रित है यथा कसिचित शुद्ध अशस्त्रवध उच्चते जैसे कसि शुद्ध सेशे अद्योहित सह आत्म भाषा कथम तया तिरस्कण्क्षेपी आशियानों भाष्य स्पषयती यहादी कोई कह सकता है अज्ञो अज्ञ अह ज्ञान होता है ना सभी को यह क्या दिख रहा है अहम के साथ अज्ञान मैंने आत्मा और अज्ञान साथ में अनुभव हो रहा है आत्मा का तिरस्कार कहा हुआ का कभी तो अनुभव हो रहा है पूर्व पक्षी था अज्ञो थी अविद्या सह एव अविद्या के साथ में आत्मनो भान आत्मा का भी हो रहा है कि मीमांस की कथना हर विषय के साथ प्रभा विशेष रूप में हर विषय के साथ आत्मा का भान जरूर होता है सब प्रकाश है तो अज्ञान का भान के साथ में भी आत्मा का भान है इसीलिए तो अविद्या ने आत्मा का तिरस्कार कहा होता अविद्या के साथ आत्मा का भान नहीं होना चाहिए किन्तु अविद्या के साथ आत्मा का भान हो रहा है इसीलिए खत्म तया तथा तिरस्करण इसलिए उस अविद्या के द्वारा आत्मा का कैसे हुआ क्ष ऐसा आक्षेप आप न करेंशयानो ऐसे आशय से भाषा स्पष्टीकरण करता हो विवक्षित है आत्मा क्योंकि मिथ्या अभिशापम मिथ्या कलंक वचनम कोई व्यक्ति है शुद्ध है निर्दोष है उसको किसी ने मिथ्या मिथ्या आरोप लगा दिया आजकल तो मिथ्यार सिद्ध हो जाते हैं टो में मिथ्या आरोप लगा देते हैं सिद्ध कर देते हैं यह बात सच है एक घटना याद आई पंजाब की बात एक 70 साल का बुढ़्ढा महात्मा तपस्वी महात्मा आपको समय वहा ऐसे चल रहा था जितने भी महात्माओं का संपत्ति है ना ये सिख संप्रदाय हड़पना चाहते थे जितने मात। बड़े बड़े बड़ा बड़ा संपत्ति वहां पर हंड्रेड एकर था ऐसा है एक ऐसे ही महात्मा था 70 साल का उम्र था उन्होंने क्या किया सिखों ने एक सरदार लड़के से सरदार लड़की का संबंध करा दिया और उस लड़की को बोलो तुम तो महात्मा के पास आओ और वहां जा करके वो आश्रम में रुकी वैसे लोग आते थे जाते तो महात्मा ने कहा तुम आ गए चलो रहो आते जाते हमेशा पचास से चल रहा है लोगों आना जाना इस तरह से और दूसरे सबरे जाकर रिपोर्ट कर दे पुलिस में कि मेरे साथ जो महात्मा ने गड़बड़ किया और उसका मेडिकल कराया वो तो हुआ ही था महात्मा ने नहीं किया से कराया गया था लेकिन वो जो छिड़खानी तो हुई कोर्ट में महात्मा को जेल में डाल दिया आरोप लेकिन भगवान तो दंड देते हैं अब उस लड़की को अचानक क्या बीमारी ऐसी हो गई इतना सख्त बीमार हो गई वो मरने जैसे हो गया तो घर वालों सबसे समझ कि गए महात्मा होने से सब हुआ है तो लोगों ने फिर तो फिर सही जगह पुलिस में रिपोर्ट देकर के कोर्ट में जाकर के स्वयं कहा कि ने हमने गलत आरोप लगाया था झूठा है मेरे साथ अमक नहीं कराती ये वो करके कहानी फिर बताए तब जाके महात्मा झूठा ये संसार ऐसा है मिथ्या आरोप को भी सच कर देता है ये सच को झूठ झूठ को सच कर देतेलों हाँ? का काम है अब जो सत्तर साल का कहा बुढा माता कहा पंद्रह साल की लड़की अब आरोप लग गया लग गया इस तरह से वो संपत्ति हड़पने के लिए किए थे उन लोग ये ड्रामा होते हैं इसमें से मिथ्यापिशापुर मिथ्या आरोप टिप्पणकार साहब कहते हैं मिथ्या कलंक वशस्त्र उच्च थे उसको क्या मानते अशस्त्र पूर्व वध कर दिया मिथ्या आरोप करना भी किसकी हत्या करने के बराबर है उसको शास्त्र क्या कहा है अशस्त्रवध वचन वध करना अशस्त्रवध है वो भी आप हत्या है पर भी मैं आत्मा नहीं हूं मैं ब्रह्म नहीं हूं ऐसा बोलना ही हत्या है अशस्त्रवध हो गया इसलिए इसको आत्मा हना कह दिया जाता है तदवध आत्म नहीं हिंस ही उसी प्रकार से भी हिंसा ही होता है पापिविक इस विषय में ये अन्यथा अकर्तारं स्वयं प्रभु कर्ता भोक्त मनंतेमोजना मनुस्मृति का है ये अन्यथा सतमात्मा जो आत्मा अन्य प्रकार का है लेकिन उसको क्या कर दिया स्वयं अकारता रि कैसा अन्यत्पर्य करता है और स्वयं प्रभु है उसको क्या आपने कर दिया कर्ता कह दिया भोक्ता कह दिया यही जो है पापित्व का ध्यान है ऐसे मानना ही आत्महना है आत्मघात है यार। भागवते, भागवते भी भागवत भी का मान भवाभद्यम न करेत स आत्महा मैं अनुकूल न भस्वता ई रिदम अभिपुम भगात न करे यह स आत्मा भागवत ने कहा मैंने किसी व्यक्ति का सारा धन दौलत छीन लेता हूँ संतान आदि नहीं देता हूं या उनके संतान को मार डालता हूँ अनेक प्रकार से जो है मैं इनको पीड़ा दे करके उनको वैराग्य पैदा करके अपनी ओर में खींचता हूँ लेकिन ये भी पहचान नहीं पाता है कि भगवान की ऐसी कृपा हुई है हम पर हमने सारे संतान ले लिया सारा धन ले लिया भगवान ने या संतान दिया ही नहीं है ये भगवान की कृपा है ऐसे पहचानने वाले कोई नहीं जो नहीं पहचानता है और संसार से अपने आप को तरता नहीं है वो आत्मा का है ऐसे भागवत ने कहा मया अनुकूल नभस्वता नभस्वत कहते वायु को मेरे द्वारा अनुकूल वायु बहाया जा रहा है मेरे द्वारा अनुकूल वायु को बहाया गया है कैसे अनुकूल वायु संसार से तरने योग्य यो वायु को बहा दिया जब समुद्र में आर पार होने के लिए अनुकूल वायु चाहिए तभी तो पहले जमाने में जहाज आर पार जाते थे अनुकूल वायु देख के जाना पड़ता था इससे हम इस संसार भी समुद्र से पार करने के लिए अनुकूल वायु को मैंने प्रेरणा दिया है फिर भी यह मनुष्य मूर्ख उसको पहचान नहीं पाता और फिर भी वही करे करें भवाब नो संसार विद्र नहीं करता है स आत्मतः कहा अजर अमरवादि लक्षण संवेदन अभिधान यदत न दृश्य हनन उपचर्य ठीक है अजर अमर आदि रूपा अहम मैहू अयजा जो संवेदनम अभिधान ऐसा ज्ञान और ऐसा कथन दोनों के दोनों यही कार्य है वह हद के समान हो गया है। न वह वा आम में नहीं दिखाई दे रहा है कोई ये नहीं कहता है मैं अचर अमर हूं सभी कहते हम तो मरने वाले हैं क्या पता है कब मर जाए कोई भरोसा नहीं ऐसा और उनके दृष्टिकोण आत्मा ही मरने का विचार न दृश्य की हनन उपचरित हन शब्दात है इसीलिए संसरण फल इसलिए कोई रास्ता आत्महत्या करने के अलावा और कोई फल मिलता नहीं है प्राण विवाह अनुकूल व्यापार से हणा स्वभाव कदम तिरस्कार इत आशंका अपन आह अजरे आशंका है हिंसा का मुख्य अर्थ होता है प्राण का त्याग वो मुख्य अर्थ को त्याग करके आपने तिरस्कार क्यों किया इसके लिए समझाया क्योंकि यहां पर आत्मा का स्वरूप ही क्या है अजर अमर है उसकी हनन कैसे हो सकती है असंभवादेव हन्न शब्द करके यहां तिरस्कार करना पड़ेगा भले यह इसलिए कहेंगे हम हन धातु का औपचारिक प्रयोग हुआ, हुआ है इस प्रकार से यह तीसरे मंत्र के विचार पूरा होता है, और एक द्वारा आपने देखा कर्म, का करके, कर्म फल को लेकर निंदा कर दिया गया यह निंदा विधेयप का और उस ज्ञान वाला विद्वान का यदि आत्मज्ञान स्तुति था कर्म निंदा के द्वारा ऐसा जो आत्मज्ञान का विषय वो आत्मा कैसा है स्तुति आत्मा का स्तुति आत्मज्ञान था कर्म और कर्मफल के निंदा के द्वारा आत्मज्ञान इन जिसका ज्ञान की स्तुति हो रही है तो विषय कितना महान होगा वह आत्मा भी महान होगा जरूर इस आत्मा का स्वरूप चाहते हैं अतएव अगला मंत्र आरंभ होता है उत्तर मंत्र का अवतरण दे रहे देखिए यस्य मुच्छन्ते यमान अविवांस तद विपिएण तो तो विद्वांस जुच्य आत्मन यस्य अविद्वान्सा यद्वांस आत्मनोहना संसरतीस अविद्वां का द्वारा अप्रिय स्वरूप हरण करने के वजह से संसार में फल की प्राप्ति होती है और सी विपरीत तद्पर्य तद विपरी वैशिष्यपरी विशिष्ट तीतम अर्थाव जो चीज विद्वान मान रहा है उसकी विपरीत पदार्थको अविद्वास्क विपरीत पदार्थ विद्वा है नदीया के पूर्व मंत्रे अर्थाव अवगतम स हेतुआ पूर्व मंत्र के द्वारा अर्थात जो अवगत था क्या आत्मज्ञान और आत्मज्ञानी का स्तुति वो संकेत करता हुआ भाषण कार्य विद्वांस जना मुच्छन्ते न संसरती तो संसरती विद्वांस तो मुच्छन्ते विद्वान जना क्यों न आत्मन क्यों जो विद्वान है वे आत्महनन नहीं करते हैं अविदृत विलक्षण विस्फुटती आत्मना तो न आत्मनाती आत्महन नहीं करते हैं इसलिए वे मुक्त होते हैं ऐसा इस इसका करना चाहिए तो ऐसे विद्वान जिस तत्व को जान करके मुक्त हो रहे हैं उस तत्व है। का स्वरूप क्या है तब कदृश आत्मतत्व वह आत्मतत्विका जिज्ञास जनिक से उत्पन्न जिज्ञासा को ही कार्य है वह किस प्रकार का आपदत्व? जिसके जानने मात्र से जिसका हनन करने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है ऐसे उस आत्म पूछा मंत्र कहता है आपन पूर्वमर्षत तुनिया नस्मिप मातरीश्वादा मन सौ आत्म तत्व अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता एक कंपन कंपन नहीं होता का मतलब क्या कंपन होने का मतलब क्या कुछ क्रिया हो जाना क्रिया होने विचलित हो जाना अर्थात तो आत्मा कभी तो अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता एक क्योंकि वह सभी भूतों में एक है जो अनेकत्व होगा तो विचलित होगा ना नेकत्व ही विचलन का कारण होता है और एकत्व से विचलित नहीं होते हेतु हो गया सकल भूतों में वह एक आप्रवन नया एक बात बाद में कहेंगे बीच में लुक् हो गया विनमतोर लुक्मतोर लुक् सूत्र लुक से लुक् हो गया इसलिए तेजवान वेगवान में जितने वेगवान माना जाता संसार सबसे वेगवान कौन है मन उससे भी वेगवत्तर है कंपेरिटिव डिग्री दो में से श्रेष्ठ कहना है मन और आत्मा संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है वेग में मन है उस मन से भी ज्यादा वेग से चलने वाला आत्मा है औपारिक दृष्टिया इसरे कहते हैं वेग वत्तर, वत्तर उसका वो जविया तरबीय सुनो तरप प्रत्यर्थ में ये, है। तर ये, सुनो, तर ये सुन होता है तो ये सुनवा जविया उस ये सुन के पड़ते हुए मूत्र प्रत्यय का लुक हो गया देवा नाप देवा, देवा इंद्रिया ये जो इंद्रिया है इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्यों पूर्व ये उनके पहुंचने से पहले पहुंचा हुआ होता है ये सर्वव्यापक है ना तो ये जहां जहां पकड़ा चाहिए पहले वहां पर स्वयं इसको भी प्रकाशित करने वाला के विद्यमान रह जाता है वो इसे दृष्टान देते हैं एक महात्मा था वो जो है जहाँ भी जाए वो खिचड़ी जाता है वो कहते मेरे से पहले खिचड़ी पहुंच जाता है जहां मैं जाता हूँ खिचड़ी बना हुआ होता है इसको कैसे पता लग जाता है कि मैं वहां जा रहा हूँ वहां कि दिमाग घुमा देता है सब खिचड़ी बनाने को तैयार हो जाते हैं उसने से ऐसा करते हैं ऋषेश रहेंगे नहीं चलते ओंकारेश्वर दूर जाएंगे वहां तो किस को मालूम नहीं, नहीं हो ना कि मैं आ रहा हूँ वहां पहुंचा तो उस दिन वहां भी सबरे बंडा रहती शाम तक के जाए वहां भी शाम को खिचड़ी बनाती वो कहता है ये ब्रह्म है खिचड़ी कि मेरे से पहले पहुंचा बोला था पूर्व मरषत <laughs> पूर्व मरषत <laughs> खिचड़ी रोकी अच्छा खिचड़ी ब्रह्मो पूर्व मरषत तथा तो अन्य नैठे हुए रहते हुए भी, भी। अन्य दौड़ने वालों को भी अतिक्रमण देता है ये स्थिर होता हुआ मतलब क्या स्थिर होता हुआ बैठे हुए का मतलब है स्थिर होता हुआ भी अन्य दौड़ने वाले धावतो अन्यान अत्य अन्य दौड़ने वालों को भी वह अतिक्रमण कर जाता है और उसकी ही विद्यमानता ने तस्मिन अपो मात रिश्वाद धात उसकी विद्यमानता में ही अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाला जो वायु है समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति रूपा कर्मों का विभाग को धारण करता है मातृश्वाधा तस्वीर गतम में व्याप्त करते मातृशि की क्या करेंगे आगे में अपा से तात्पर्य कर्मों को लेना है मंत्र में जो अपा है ना जल होता है जल से लक्षित यहाँ कर्म हम कई बार पहले भी बता चुके हैं हमेशा जल से लक्षित किया जाता है कर्म को ही में जाएगा प्राणी नाम चेष्टा लक्षणी लक्षणी करके बोलेंगे लक्षण आनी चेष्टालक्षणी चेष्टारूपी प्राणियों का जो सकल कर्म है उसको अप सबसे कहा जाता है मातरी मन अंतरिक्ष्वे गि मातृश्वाने वायु वायु से मिलेंगे हिरण्य को लेना का ईश्वर जो कि सकल प्राणियों का कर्मों पर नियंत्रण करने वाला इसे यद्यपि सीधा अर्थ है वायु वायु के पैसा ले जाते हैं वायु का वायु संवर्ग वायु में सब कुछ हीन होते हैं समग्र विद्या है तो हिरण्य गर्भ लिया जाए वही तो प्राणियों के कर्मों का विभाग धारण करता है ना आपके पुण्य पापों का क्या ये वायु थोड़ी धारण करेगा अंतरिक्ष में घुमता हुआ वायु आपके कर्मों का विभाग पूर्वक धारण करके पुण्य फल कब देना पाप फल कब देना क्या करना सारा हिसाब कौन करता है ये वायु थोड़ी करता है वो तो गर्भ का ही काम है इसलिए यहाँ लेंगे समष्टि वायु रूपा हिरण्य को और साधु के बारे में एक और मंत्र दोनों का भाष्य एक साथ है ये अलग अलग ही है अलग अलग भी ले सकते हैं फिर ये एक साथ छप दिया इन्होंने मंत्र एक साथ ले लो तदेजती तई जती तदूरे तदवं तदंतरस्त सर्वस्या तु सर्वस्या तदी ती जो सोपादी दृष्टिया वह चलता फिरता भी है तब एजती गन्न जती, जती निरुपादी दृष्टिया वो घूमने फिरने वाला नहीं है तद दूर है तद्वंत वह उपाधि दृष्टि से लगता है बहुत अत्यंत दूर है स्वरूप दृष्टिया वह अत्यंत समीप है आपने से अभिन्न ही होने से अत्यंत समय के समान से समीप ही नहीं कह सकते स्व अभिन्न ही है ना इस समय के समान समीपन है तद उदे इसी तर है मुई को वकार हो गया है मयो मुयो वो विक तदंतर सर्वस्या तदु सर्वस्या बाह्यतः बाह्य और क्या कहा जाए वर्तमान संपूर्ण संसार के भीतर वही है सर्वस्या अस्य संसारस्य सर्वस्व तत् अंतः और भीतर में है इतनी तदु अस्य अस बाह्य त वह सबके भीतर है और उसके बाहर भी वही है भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त तत्व है वह आत्मा एक